अगले दिन श्री श्री माँ के कमरे में ठाकुर की मूर्ति को सामने रखकर माँ ने पूजा की और देवेंद्र को गेरुआ वस्त्र और कॉपीन देकर बाहर जाकर पहनकर आने को कहा मैं अभी भी माँ के पास बैठा था अपने हीन भाग्य की बात सोच रहा था उसी समय माँ ने मानो मेरे मन की बात समझकर स्नेह से कहा बेटा ठाकुर का प्रसादी शरबत पियोगे मैंने कहा हाँ माँ दो माँ ने शरबत लेकर थोड़ा सा स्वयं पिया और फिर शरबत की गिलास मेरे हाथ में सावधानी से दी मैंने माँ का प्रसादी शरबत पीकर स्वयं को धन्य माना मुझे लगा इसके सामने भला सन्यास क्या है यह तो देव दुर्लभ है एक अप्रतिम भाव से हृदय पूर्ण हो उठा देवेंद्र जब केरुआ कपड़ा पहनकर मां को प्रणाम करने आया तब मां ने मुझसे कहा देख रहे हो यह मानो कोई और है पहले का व्यक्ति नहीं रहा काली मामा मां के मंझले भाई भूदेव के पिता आकर मुझसे अनुरोध करने लगे कि मैं भूदेव के विवाह में सम्मिलित हूं लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं माँ के पास ही रहू मेरा मनोभाव जानकर माँ ने कहा नहीं उसे जाने की आवश्यकता नहीं वह यहीं रहेगा विवाह के उपलक्ष में रसोई ब्राह्मण लोग भोजन बना रहे थे देवेंद्र और मैं थोड़ी दूर खड़े होकर देख रहे थे यह देखकर माने उन लोगों से कहा उनके गले में जनेओ नहीं है इसीलिए सोच रहे हो कि ये तुमसे छोटे हैं आह इनके समान भला और कोई है क्या विवाह में खेल दिखाने वालों में से एक नट अपने सीने पर पत्थर तोड़कर खेल दिखा रहा था जब पत्थर तोड़ा जा रहा था उस समय माँ निरंतर कहे जा रही थी ठाकुर रक्षा करो ठाकुर रक्षा करो पत्थर टूटने के बाद माँ ने मुझसे पूछा बेटा ये सब क्या मंत्र तंत्र जानते हैं मैं नहीं माँ मंत्र तंत्र कुछ नहीं है उसी तरह धीरे धीरे अभ्यास से सब हुआ है मैंने एक घटना सुनी है अमेरिका में कोई व्यक्ति एक बछड़े को गोद में लेकर चराने के लिए मैदान में जाता था धीरे धीरे वह बछड़ा बड़ा होकर सांड हो गया तब भी उसे वह गोद में उठा लेता और सभी को वह तमाशा दिखाता यह सब अभ्यास से होता है मां ठीक देखा अभ्यास में कितनी शक्ति है उसी तरह जब का अभ्यास करते करते मनुष्य सिद्ध हो जाता है जपात सिद्धि जपात सिद्धि जपात सिद्धि नाग महाशय के जीवन चरित्र में है माने स्वयं प्रसाद कर अपने हाथों से नाग महाशय को खिलाया था जिससे वे आनंद में डूबकर बोले थे पिता से मां अधिक दयालु हैं, पिता से मां अधिक दयालु हैं। यह पढ़कर मेरे मन में आया माँ क्या मुझे उसी तरह खिलाएंगी लेकिन यह बात मैं माँ से कहूंगा नहीं वे स्वयं दया करके करें तभी होगा आश्चर्य की बात है वास्तव में एक दिन उन्होंने मुझे इसी तरह प्रसाद खिला दिया इसी समय जयरामवाटी में एक संन्यासी आए वे रामकृष्ण मठ के नहीं थे लेकिन वे श्री श्री मां के परिचित थे एक दिन सुबह मैं खाने बैठा था वे सन्यासी भी थोड़ी दूर पर बैठे थे मां ने मुझसे कहा बेटा क्या गेरुआ लेने से सब कुछ हो जाता है उक्त सन्यासी को दिखाकर यह देखो ना, इसने गेरुआ लिया है मुझसे बोली तुम्हारा ऐसे ही सब होगा गेरुआ की क्या आवश्यकता मैं मां के लिए एक जोड़ा वस्त्र ले गया था मां से बोला मां मैंने सुना है तुम कपड़े सबको बांट देती हो यदि तुम स्वयं इन कपड़ों को पहनो तो मुझे बहुत खुशी होगी सुनकर माँ कुछ बोली नहीं थोड़ा हंसी अगले दिन मेरे जाते ही बोली यह देखो बेटा तुमने जो वस्त्र दिया है उसे ही पहनी हूं मेरे अनुरोध पर श्री श्री माँ ने मुझे अपने उपयोग में लाए एक कपड़े को देते हुए बोली बहुत मैला है तुम धो लेना मैंने कहा नहीं माँ तुमने जैसा दिया है ठीक वैसे ही रखने की इच्छा है धोबी के यहाँ नहीं दूंगा माँ अच्छा वही ठीक है एक दिन माँ खाने बैठी थी उसी समय मैं और देवेंद्र वहाँ पहुंचे माँ बोली प्रसाद लोगे हम दोनों लोगों ने हाथ फैला दिया थोड़ा सा अपने मुँह में देकर उन्होंने हम लोगों के हाथों में प्रसाद दिया तथा हाथ में से प्रसाद गिर न जाए सोचकर उसे अच्छी तरह दबा दिया मां का ब्राह्मण का शरीर और मैं कायस्थ कोई जाति भेद का विचार नहीं मेरे हाथ में प्रसाद दी बाद में खाने स्वयं बैठी बिल्कुल अपनी संतान की तरह हम लोगों को देखती थी मैं जब भी श्री श्री माँ का दर्शन करने जाता कुछ फल या कुछ दूसरी चीजें जैसी सुविधा होती थी ले जाता मैंने सुना था कि माँ सभी लोगों की लाई चीजें ठाकुर को नहीं दे पाती हैं इसके लिए बहुत बार मन में भय होता क्या पता हम लोग तो अच्छे मनुष्य नहीं हैं माँ ग्रहण करेंगी कि नहीं कौन जाने माँ लेकिन प्रायः ही कहती बेटा तुम जो अमुक सामान लाए थे ठाकुर को दिया है अच्छी चीज थी बढ़िया मीठी थी मैंने खाया है एक दिन मैंने पूछा माँ भगवान का नाम लेने से क्या प्रारब्ध क्षय नहीं होता माँ ने कहा प्रारब्ध भोग भुगतना ही होगा फिर भी भगवान का नाम लेने से इतना होता है जैसे किसी के भाग्य में पैर का कटना बदा था वहां पर केवल एक कांटा चुभकर प्रारब्ध भोग हुआ मां से मैंने कहा था मां साधन भजन तो कुछ भी नहीं कर पाता और कुछ कर पाऊंगा ऐसा भी नहीं लगता मां भरोसा देते हुए बोली और क्या करोगे जो कर रहे हो वही किए जाओ याद रखना तुम्हारे पीछे ठाकुर हैं मैं हूं एक दिन राधु बीमारी के कारण छटपटा रही थी माँ ने कहा देखो तो बेटा उसे क्या हुआ है मुझे कोई नाड़ी ज्ञान नहीं था फिर भी मां को आश्वस्त करने के लिए राधु की नाड़ी दबाकर देखी और मां से कहा कोई विशेष बात नहीं है थोड़ी दुर्बलता है थोड़ा दूध पिला दो मां का बच्चों जैसा स्वभाव उसी समय दूध पिलाने लगी थोड़ी देर बाद राधु की मां आकर राधु के पास बैठी इस पर राधु अत्यंत अस्थिर हो उठी क्योंकि उसकी इच्छा नहीं थी कि उसकी गर्भधारिणी मां उसके पास रहे राधु की मां को दूर सरकाने के लिए मां ने उन्हें हाथ से ठेलते हुए कहा तुम अभी जाओ ना। इस प्रयास में अचानक मां का हाथ राधु के मां के पैरों से छू गया इस पर राधु की मां अत्यंत परेशान होकर बोल उठी तुमने क्यों मेरे पैरों में हाथ लगाया अब मेरा क्या होगा उनका यह भाव देखकर मां की हंसी रुकती ही नहीं थी रास बिहारी दादा निकट ही थे बोले मां देख रही हो एक तरफ तो पगली तुम्हें इतनी गालियां देती है मारने दौड़ती है लेकिन तुम्हारा हाथ पैरों से लग गया तो कितनी भयभीत है मां ने कहा बेटा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 मैं ही भुगत लू आहा उस समय मैंने मां की एक अपूर्व करुणा मूर्ति देखी जैरामवाटी से रवाना होते समय मैं मां को प्रणाम करने गया उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखकर जब किया और स्नेह भरे स्वर में बोली आहा इन लोगों की इच्छा मेरे पास रहने की होती है लेकिन क्या करूं? संसार में इन्हें बहुत से काम करने पड़ते हैं जिस प्रकार लड़के के परदेश जाने के समय मां साथ में कुछ दूर तक जाती है उसी तरह वे भी साथ साथ कुछ दूर आईं और अश्रुपूर्ण नेत्रों से दूर तक देखती रहीं। एक बार मैं तीन सप्ताह तक कलकत्ता में था बाग बाजार में माँ के घर जाकर उनका दर्शन और प्रणाम करने के बाद बोला माँ कुछ दिन कलकत्ता में रहूँगा यहाँ तुम्हारे दर्शन का नियम है सप्ताह में मात्र दो दिन यदि अनुमति दो तो मैं बीच बीच में आऊँगा माँ आओगे क्यों नहीं जब भी सुविधा होगी आओगे मुझे खबर दोगे मैंने एक दिन जाकर मां से कहा मां मुझे तो शांति नहीं मिलती मन हमेशा चंचल रहता है काम भाव नहीं जाता यह बात सुनकर मां एक तक दृष्टि से मेरी ओर बहुत देर तक देखती रही कुछ बोली नहीं माँ का चेहरा देखकर मुझे बड़ी आत्मग्लानी हुई मैंने माँ से क्यों यह बात कही उनकी चरण धूली लेकर मैं श्री मास्टर महाशय के घर गुरु प्रसाद चौधरी लेन में गया मास्टर महाशय की चरण धूली लेकर बोला आपने ठाकुर की बहुत पद सेवा की है मेरे सिर पर जरा हाथ फेर दीजिए सिर गरम है उन्होंने कहा यह क्या आप मां के संतान हैं मां आपसे बहुत स्नेह करती हैं फिर आप मेरे पास क्यों याचना करते हैं क्या मां ने आप पर कृपा दृष्टि नहीं की मैं हां बहुत देर तक दृष्टिपात किया था मास्टर महाशय तब फिर क्या है सदानंदे शुखे भाषे श्यामा जोदी फिरे चाय अर्थात यदि श्यामा व्यक्ति पर दृष्टिपात कर दे तो वह आनंद सागर में गोता लगाता है तीन बार खूब आवेग भरे कंठ से उन्होंने यह बात कही माँ के बहुत देर तक मुझे देखने का अर्थ तब मेरी समझ में आया मैं शांत तो हो गया ऐसा लगा मानो ने अपनी कृपा दृष्टि का अर्थ समझाने के लिए ही मास्टर महाशय के पास भेजा था एक दिन सुबह मैं अपनी पत्नी और एक पुत्री को माँ के पास ले जाकर बोला माँ ये लोग तो हमेशा नहीं आ सकती ये लोग आज सारा दिन तुम्हारे पास ही रहेंगी मैं शाम को आकर इन्हें ले जाऊंगा माँ अच्छा ठीक तो है मेरी पत्नी के मांग में सिंदूर नहीं था स्त्री भक्तों में से किसी ने पूछा अजी तुम्हारे मांग में सिंदूर क्यों नहीं है यह बात सुनकर माँ ने कहा तो उससे क्या हुआ उसका इतना अच्छा पति साथ में है उसने सिंदूर नहीं लगाया तो क्या हुआ यह कहकर माँ ने स्वयं उसके मांग में सिंदूर लगा दिया मेरी पत्नी के मन में आया माँ यदि अनुमति दे तो उनकी पद सेवा करूं माँ ने कुछ देर बाद उससे कहा आओ बहू मेरे शरीर में और सिर पर तेल लगा दो तेल लगाने के बाद कंघी से बाल सवारते समय उसकी इच्छा हुई यदि ये कुछ बाल लेने की अनुमति दे तो ले लूं। माने स्मिथ हास्य से स्वयं ही कहा ये लो बेटी तत्पश्चात कंघी में उलझे बालों को निकालकर माने उसके हाथ में दिया